श्री घर्ग संहिता विश्वजीत खंड तेरहवा अध्याय साल्व आदि देशों तथा विविध बानर पर प्रद्युम्न की विजय लंका से विभीषण का आना और उन्हें भेंट समर्पित करना श्री नारद जी कहते राजन कृतमाला और ताम्रपर्णि नदियों में स्नान करके श्री यादवेश्वर प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ राजपुर को गए राजपुर का स्वामी राजा साल्व था वह मुँह से यादवों का आगमन सुनकर शीघ्र ही वानर राज द्विद के पास गया वीर द्विद मित्र की सहायता करने के लिए उद्यत हो यादवों के प्रति मन में अत्यंत क्रोध लेकर प्रद्युम्न की सेना का सामना करने के लिए गया वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को हिला देता था द्विद ने अपने नखों और दाँतों द्वारा पताका और ध्वज पट्टों को चीर डाला वे ध्वज कश्मीरी सालों से आवृत्त मुद्रांकित तथा स्वर्णभूषित थे उसने रथों को ऊपर उछाल दिया हाथियों पर वेग पूर्वक चढ़कर घोड़ों को भगाया और वह वा वानरोचित किलकारियों के साथ भौहें नचाकर सबको भयभीत करने लगा इस प्रकार कोलाहल मच जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारम्बार धनुष के टंकार करते हुए रथ पर आरूढ़ हो उसके पास आ गए मधमध द्विध उस रथ के आसपास उछलने लगा और अपने पूछ से घोड़ों सहित रथ ध्वज और छत्र को कंपित करने लगा प्रद्युम्न ने अपने धनुष की कोटी से उसका गला पकड़कर खींचा तब अत्यंत कुपित हुए उस बानर ने उसके ऊपर मुक्के से प्रहार किया तदनंतर प्रद्युम्न ने विधिपूर्वक धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर का छोड़े गए एक बाण से द्विध को बिंद डाला राजेंद्र उस बाण ने आकाश में आधे पहर तक द्वित को घुमाकर कर सौ योजन दूर लंका में गिरा दिया वहां दो घड़ी तक राक्षसों के साथ उसका युद्ध हुआ और उसने राक्षसों को मार गिराया राजन इधर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने तुंदुभिनाथ कराते हुए विजय प्राप्त करके साल्व से भेंट ली और दक्षिण मथुरा मथुरा का दर्शन करके वे चित्रकूट पर्वत पर जा चढ़े उधर बणर द्वित त्रिकूट से मैनाक के शिखर पर गया मैनाक से सिंघल जाकर वह पुनः भारत वर्ष में आया धीरे धीरे वानरेंद्र द्विविद हिमालय पर गया और हिमालय के शिखर से प्राग ज्योतिषपुरम को जा पहुँचा यादवेश्वर प्रद्युम्न मल्लार देश के अधिपति रामकृष्ण पर विजय पाकर महाक्षेत्र सेतुबंध तीर्थ में गए महावीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सत्योजन विस्तृत महाकराल समुद्र का दर्शन करके उसके नट तट पर जाकर ठहर गए वहाँ सांब आदि भाइयों और अक्रूर आदि अपने यादवों को बुलाकर योगेश्वरेश्वर प्रद्युम्न ने सभा में उद्धव से कहा प्रद्युम्न बोले भोजकुल तिलक मंत्रीवर उद्धव जी परम तेजस्वी लंकापति विभीषण इस द्वीप का राजा तथा राक्षस समूहों का सरदार है यदि वह शीघ्र भेंट न दे तो बताइए यहाँ हमें क्या करना चाहिए उद्धव जी ने कहा प्रभो आप देवाधिदेव पुरुषोत्तमोत्तम हैं आप ही परमात्मा श्री चंद्र हैं तथापि आप साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हैं बड़े बड़े योगीश्वर भी आपकी माया का पार नहीं पाते भूमन ब्रह्मा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम अनुशासन का भार सदा अपने मस्तक पर ढोते हैं वही साक्षात पुरुषोत्तम आप हैं मैं तो आपका दासा दासानुदास हूं, फिर मैं आपको क्या क्या सलाह दूंगा थ्री नारद जी कहते हैं मैथिलेश्वर उद्धव के योग कहने पर श्रीहरी स्वरूप भगवान प्रद्युम्न ने एक ताड़ पर ले लेकर पत्र लेकर उस पर अपना संदेश लिखा राक्षसराज तुम भोजराज उग्र सेन के लिए भेज दो यदि बलाभिमान बस तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा समुद्र पर सेतु बांधकर कर सैन्य समूह के साथ लंका पर चढ़ाई करूंगा यह लिखकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युन ने कोदंड हाथ में लिया और अपने पत्र को बाण में लगाकर उस बाण को कान तक खींचा और छोड़ दिया उस धनुत के प्रतनचा को खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट हुई उस नाज से पातालों तथा सातों लोगों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा प्रद्युम्न के धनुष से छूटा हुआ बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विद्युत के समान तड़तड़ाकर तर विभीषण की सभा में गिरा उसके गिरते ही सब राक्षस चकित से होकर उठकर खड़े हो गए उन दोस्तों ने बड़े वेग से अपने कवच और शस्त्र ग्रहण कर लिए महाबली राक्षस राज विभीषण बाण से पत्र को खींच पढ़ गए सभा में वह पत्र पढ़कर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ उसी समय उस राजसभा में शुक्राचार्य आ पहुँचे विभीषण ने पाद्य आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन किया और हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा विभीषण बोले भगवान यह किसका बाण है भूतल पर भोजराज कौन है और उनका बल क्या है यह मुझे बताइए क्योंकि आप साक्षात दिव्य दृष्टि वाले हैं श्री शुक्र ने कहा शुक्र ने कहा राक्षस इस विषय में पुराण वेदता विद्वान इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदिचार मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दिव्य लोक में गए वे नंगे बालक के रूप में थे उन्हें शिशु जानकर जय और विजय नामक द्वारपालों ने जो अंतपुर में पहरेदार थे भेद की छड़ी से रोक दिया वे श्रीहरि के दर्शन की लालसा लेकर आए थे रोके जाने पर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनों द्वारपालों को शाप देते हुए कहा तुम दोनों दुष्ट हो इसलिए असुर हो जाओ तीन जन्मों के पश्चात शुद्ध होगे इस प्रकार शाप प्राप्त करके वे दोनों अपने भवन से गिरे और भूमंडल में आकर दैत्यों तथा दानवों से पूजित द्वितीय पुत्र हुए उनमें से ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यपु था और छोटे का नाम हिरण्यक्ष प्रलय के जल से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान श्रीहरि यज्ञवाराह के रूप में प्रकट हुए उन्होंने महाबली हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मुक्के से मार डाला और साक्षात चंद पराक्रमी नृसिंग होकर कयाधु कुमार प्रहलाद की सहायता करते हुए हिरण्यकश्यपु को उदर विदीर्ण कर दिया वे ही दोनों भाई फिर केशनी के गर्भ से विस् विसभा के पुत्र होकर उत्पन्न हुए जो संपूर्ण लोगों को एक मात्र ताप देने वाले रावण और कुंभकर्ण कहलाए श्री रामचंद्र जी के सायकों से घायल होकर वे दोनों युद्धभूमि में सदा के लिए सो गए वे महान वेगशाली राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए थे अब उनका तीसरा जन्म हुआ इस जन्म में वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं उनका नाम शिष्यपाल और दंतवक्र है इस युग में भी बड़े बलवान हैं उन दोनों के वध के लिए साक्षात परिपूर्णतम भगवान असंख्य ब्रह्मांड पति पर गोलोकनाथ श्री कृष्ण यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं वे यादवेंद्र बहुत सी लीलाएं करते हुए इस तरह में द्वारिका में विराजमान हैं युधिष्ठिर के महायज्ञ में सालों के साथ होने वाले युद्ध में माधव शिष्यपाल और दंतवक्र का वध कर डालेंगे इसमें संशय नहीं है उन्ही के पुत्र संबर सूदन प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करेंगे उन सब के जीत लिए जाने पर उग्रसेन द्वारिका में रासू यज्ञ करेंगे उन्हीं के धनुष से बलपूर्वक छूटा गया यह प्रचंड वेगशाली बाण यहां आया है इस पर उनके नाम का चिन्ह है यह विद्युत की गड़गड़ाहट से भी अधिक आवाज करने वाला है राक्षस यह बाण समस्त दिग्मंडल को उद्भाषित करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है नारद जी कहते हैं नरेश्वर राक्षसों के बर, सरदार श्री राम भक्त विभीषण यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री रामचंद्र ही हैं भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न की सेना के पास गए उस समय शीघ्र ही आकाश से उतरकर मेघ के समान श्याम कांति से प्रकाशित होने वाले विशाल विजयदर्शी विभीषण श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की परिक्रमा करके हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गए विभीषण बोले प्रभो आप साक्षात भगवान वासुदेव तथा सबके सृष्टा हैं आपको नमस्कार है आप ही संकर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं आपको प्रणाम है मत्स्य कुर्म और वराह वराहता धारण करने वाले आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है श्री रामचंद्र को नमस्कार है मृग कुलभूषण परशुराम जी को बारम्बार नमस्कार है आप भगवान बामन को नमस्कार है आप ही साक्षात नरहनी हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप शुद्ध बुद्ध देव को नमस्कार है सबकी पीड़ा हर लेने वाले कल्कि रूप आप भगवान को मेरा नमस्कार है नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवायते प्रद्युमनाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय नमो मत्स्याय कर्माय वराय नमो नमः नमः श्रीरामचंद्राय भार्गवाय नमो नम वामनाय नमस्तभ्यम नृसिहाय नमो नम नमो बुद्धा शुद्धा कल कैचाति नहरदी कहते राजन यो कर, कर। दूसरों को मान देने वाले विभीषण ने श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न का बड़े भक्तिभाव से सोलह उपचारों द्वारा पूजन किया उस समय उनकी वाणी गदगद हो रही थी फिर परम संतुष्ट वे प्रद्युम्न ने उनको वैराग्यपूर्ण ज्ञान शांतिदायिनी भक्ति तथा प्रेम लक्षणा परानुवक्ति प्रदान की साथ ब्रह्मा जी की दी हुई परम दिव्य पद्म निर्मित मस्तकमणि तथा पुलस्थ पौत्र कुबेर द्वारा पुरुकाल में दी हुई रत्नों की दीप्तिमती माला प्रधान की फिर चंद्रमा के दी हुई चंद्रकांत मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु प्रद्युम्न ने उन्हें अर्पित किए तदनंतर महाबली राक्षसराय विभीषण प्रद्युम्न को प्रणाम करके उन्हें भेंट देकर अपने पार्षद गणों के साथ लंकापुरी को लौट गए इस प्रकार से गर्ग संहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद भवलास्व संवाद में साल मल्लार एवं लंका पर विजय नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ